ओम ओ सहनावतू सहन भुनक सवीर्म कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्त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 प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूति निर्यात कम दृश्य तो क्या है उसकी व्याख्या चल रही थी तो इसमें हमने पिछले बार बताया था कि ये जो सत्व प्रकाश स्वभाव वाला जो सत्व है क्रिया स्वभाव वाला रज है और स्थिति स्वभाव वाला तम है और ये तीनों जो गुण हैं परस्पर एक दूसरे से मिले हुए है परन्तु सब अलग अलग है ये परिणामी है ये सहयोग विवाह धर्म वाले है और ये एक दूसरे के आश्रय से जो है उपार्जित मूर्ति वाले है अर्थात मूर्ति को प्राप्त किए हुए हुए और ये परस्पर एक दूसरे से अंगांगी भाव होने पर भी अभिना भाव संबंध होने पर भी ये आ, अलग अलग विभाग वाले हैं माने असाम्य शक्ति इनकी जो शक्ति है अलग अलग है और यहाँ तक हमने बता दिया था उस आगे चलते हैं उसके आगे चलते है पीछे कोई शंका तो नहीं डॉक्टर साहब नहीं नहीं जी। आगे चलते हैं कि आगे बता रहे हैं कि तुल्य जातीय तुल्य जातीय शक्ति भेदानुपाति ये बोल रहे हैं कि ये जो तत्ज समस्त जो ये तीन गुण हैं ये तुल्य जातीय और अतुल्य जाति है तुल्य जाति की जो शक्ति है और अतुल्य जाति की जो शक्ति है तो तुल्य जाति का मतलब क्या जो तुल्य जाति जातीय माने सजा तुल्य जाति जातीय सजातीय और अतुल्य जाति जाये शु बिजातीय शु ये शक्ति ये शक्ति भेदा माने तुल्य जातीय जो है समान जाति वाले जो पदार्थ हैं और अतुल्य जाती मैंने विजातीय मैंने समान जाति होकर के विजातीय जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में जो शक्ति है यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जैसे सत्व रजस रजस तमस सत्व तमस तीन अलग अलग पार्टिकल्स हैं सत्व के भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तत्व एक नहीं है अनंत है तो सत्व के पार्टिकल्स अनंत हैं, तो वो समान जातीय वाला पदार्थ हो गया ना हाँ जी और रजस और तमस जो है ये विजातीय हो गया मने सत्व रजस तमस आपस में विजातीय पदार्थ तो है ही क्योंकि तो सत्व का जो जाति है उससे भिन्न जाति है रजस का और तमस का तमस की जो जाति है उससे भिन्न जाती है, है सत्व का और क्या बोलते हैं तम रजस की जो रजस की जो जाति है उससे भिन्न जाती है तमस और सत्व और तमस की जो जाति है उससे भिन्न जाती है सत्व और रजस तो ये आपस में विजातीय पदार्थ है और और अपने अपने समान रूप वाले में सत्व सत्व के साथ समान जाती वाला है रजस रजस के जो पार्टिकल्स हैं आपस में वो समान जाति वाला है और तमस के जो अनेक पार्टिकल्स है अनंत पार्टिकल्स है वो मैने वो समान जाति वाला है तो तुल्य जातियों की जो शक्ति है हरेक पदार्थ में हरेक जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसको आप परमाणु कहेंगे जो कुछ भी है सबसे अंतिम पार्टिकल्स तो सत्त जो पार्टिकल्स है सब अलग अलग पार्टिकल्स है तो उन सभी अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग शक्ति है एक शक्ति नहीं है समझ गया हाँ जी जैसे मानिए दस दीपक हैं, आप दस दीपक हैं तो हर एक दीपक का जो प्रकाश है वह सब एक ही प्रकाश नहीं है उस दीपक के प्रकाश की जो शक्ति है भले ही सब एक ही प्रकाश वाला है परंतु एक दीपक की प्रकाश की शक्ति दूसरे दीपक की प्रकाश की शक्ति से भेद है दस घर में ट्यूबलाइट है एक ही पावर वाला ट्यूबलाइट है परंतु सब एक जो ट्यूबलाइट का प्रकाश है उसमें प्रकाश करने की जो शक्ति है और दूसरे जो ट्यूलाइट है उसमें प्रकाश करने की जो शक्ति है दोनों के शक्ति में भेद है हाँ जी भिन्नता है समझ गए हाँ जी ऐसे ही यहाँ पर समान जाति वाले पदार्थों में और असमान जाति वाले जो अतुल्य जाति वाले जो असमान जाति वाले पदार्थों में शक्ति के जो भेद है भिन्न भिन्न जो शक्ति का जो भेद है अलग अलग शक्ति है उस भेद का अनुपाती है उसका अनुसरण करने वाले हैं ये गुण मैंने तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय पदार्थों में शक्ति के जो भेद है उनका अनुपाती है उनके अनुसरण करने वाले हैं उनके पीछे पीछे चलने वाले समझ गए? हाँ जी मैंने शीलम ये शाम ये ऐसा इसका जब हम समाप्त करेंगे तो तुल्य जातीय अर्थात सजातीय अतुल्य जायु अर्थात ये शक्ति विजातीय पदार्थेशान अनुपातिम अनुपात शीलमैसे मने उसको अनुसरण उन शक्तियों के जो भेद है शक्तियों में जो भेद है उन सजातीय और विजातीय में जो शक्तियों सजातीय पदार्थ और विजातीय पदार्थों में जो शक्तियों में भेद है उन भेद का ये अनुसरण करने वाला है अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ कि ये तीनों सत्व समझ तीनों जो पार्टिकल्स है तीनों जो गुण है समान जाति वाले बहुत सारे या विजातीय वाले जो बहुत सारे उनमें जो शक्ति है उनभेदों का ये अनुसरण करता है उनभेदों वाला उस शक्ति के भेद वाले है ये मने उस शक्ति के माने उस शक्ति वाले उस शक्ति के भेद वाले हैं भिन्न भिन्न भिन शक्ति है इसमें इस चीज को समझना है मैंने इसके माध्यम से कहना चाह रहा है की भाई सबकी शक्ति भले ही एक ही बाला एक ही हो उसमें तो विजाती में तो भेद है ही इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है विजातीय जो पदार्थ है विजातीय जो सतुजत समा समस में विजातीय उनमें उनकी शक्ति में तो भेद है ही भेद वाले तो है ही ये परंतु सजातीय में भी भेद वाले हैं ये विशेष ध्यान देना है विशेष ध्यान देने की बात है सामान्य व्यक्ति समझता है कि भाई एक ही जैसा पदार्थ है तो उसमें सब में अलग अलग शक्ति जो है वह एक ही तरह का नहीं एक ही तरह का नहीं है उन सब में अलग अलग है समझे हाँ जी ये चीज विशेष रूप ये विज्ञान की बात कही जा रही है तो ये विशेष रूप से जो है कि सजातीय और विजातीय द्रव्यों में शक्ति भेद से विद्यमान रहने वा, वाले हैं ये गुण समझ में आ गया आगे चलें नहीं आ गया भाई जी आपको समझ में आया अरे ये, ये तो गया गया। है थोड़ा ये जो है कि जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो भी तो परमाणु एक तो जो है की वो अतुल्य है वो तो हाँ जी वो तो अतुल्य होगा जी हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन जो है उससे भी सूक्ष्म है ना वैसे ये भी उन्होंने आज का विज्ञान जो खोजा है जो एक ऋण वाला है एक धन वाला है और एक जो है इस तरीके का जो कुछ भी है जो न्यूट्रल है वो भी एक तरह से तत्व ही है न, एलिमेंट ही है ना जी पर भी आप ये उससे भी और की बात है हाँ जी वो उससे भी ये सूक्ष्म है और उसमें हाँ प्रोटोन न्यूट्रॉन से बहुत सूक्ष्म है आगे अभी जी हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन से बहुत सूक्ष्म है ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो सूक्ष्म दशी यंत्र से देखा जाता है कि नहीं कि अनुमान किया जाता है डॉक्टर साहब दोनों तरह से आजकल वो कहते हैं देखा भी है अनुमान ही है अधिक तो अनुमान ही है जी वो तो जो जो क्रियाएं होती है हाँ, उसके आधार पर अनुमान करते हैं वो तो अनुमान है नाइक्रोस्कोप से, ना? हाँ, से नहीं देख सकते इलेक्ट्रोनिटोन प्रोटोन को तो आज का, आज का विद्वान भी आज का विज्ञान भी तो उस पर अनुमान ही करता है ना हाँ जी इलेक्ट्रोनिटॉन प्रोटोन को ये तो आप ज्यादा समझ सकते आपने इसको पढ़ा है ना तो हमने तो यही सुना है गुरुजी से भी यही सुना है की जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी देखा नहीं जा सकता वो उसमें जो क्रियाएं होती है जैसे है तो, को हम तो, देख सकते। तो अब जो है कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन में जो है इलेक्ट्रॉन का जो काम है उसको वो क्रिया होती है तो समझते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटोन वाला है उसके जो क्रियाएं होती है उसका जो काम है उसे कहते हैं प्रोटोन है और इलेक्ट्रॉन uh, न्यूट्रॉन और ऐसे न्यूट्रॉन का जो कम होगा उसको कहते हैं कि न्यूट्रॉन है तो वहाँ पर भी उस क्रिया को उस गुण को उसमें जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसके आधार पर ही अनुमान कर रहे हैं ना आज का विज्ञान भी हाँ जी हाँ मगर उससे बहुत छोटे छोटे और पार्टिकल्स अब हो गए हैं जी जी हाँ उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं तो हमारा तो सबसे वो अंतिम, जी? जी। अंतिम पार्टिकल्स है तो इसमें ये समझना है की जैसे इलेक्ट्रॉन के भी तो बहुत सारे कण है ना जी हाँ जी इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे कण है न्यूट्रॉन के बहुत सारे कण है प्रोटोन के बहुत सारे कण है तो असंख्य है क्या लीजिए ये सब कण है ना जी ये भी पार्टिकल्स ही एक तरह से है ना हाँ जी तो ये जो इलेक्ट्रॉन के कण है न्यूट्रॉन के कण है प्रोटॉन के कण है ये भी इनके इनमें जो शक्तियां हैं तो इलेक्ट्रॉन में भी जो सजाती है इलेक्ट्रॉन जो हो गया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के जो कण है उसमें जो शक्ति है वो सब में आपस में भी भिन्न भिन्न भिन शक्ति है माने एक शक्ति वाला नहीं है डॉक्टर साहब समझ में सुन रहा हूँ आप ठीक कह है रहे हैं जी हाँ उसमें भी मैंने उसको यदि आज पर समझेंगे तो इस रूप में समझिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी जो अलग अलग कण हैं उनके जो शक्ति है उन शक्ति में भेद है तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलग अलग जो विजातीय हो गया उनमें तो भेद है ही वो भेद वाले तो है ही परंतु समान जातियों में भी शक्ति के भेद का अनुसरण करने वाला है हां समझ गया हाँ जी उसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे इंट्रा और इंटर इंटर का मतलब एक दूसरे के मुकाबले में और इंट्रा होगा अपने अंदर में भी कह लीजिए आप कह रहे हैं इंट्रा मैंने अपने अंदर में हा, हां भी शक्ति में भेद है हाँ जी और विरोधी वाले में तो विरोध है ही हाँ जी तो इसी बात को यहाँ पर बहुत सुख विज्ञान की बात कर रहे है बोल रहे है की तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातना ये जो गुण है समस समान जातीय और असमान जातीय वाले जो पदार्थों में शक्ति के भेद का अनुसरण करने वाले हैं अनुसरण करने वाले होते हैं या अनुसरण करने वाले हैं आगे करें कि प्रधान वेलायाम उपदर्शित संधाना बोल रहे हैं कि अब ए, क्या बोलते हैं सत सम है, समस है? तो सत्व रजस तमस में से किसी एक की प्रधानता होगी ना जी सत्व या तो सत्व की पदार्थ में जो भी पदार्थ बनता है या जो कुछ भी ये तीनों मिले हुए हैं तो प्रधान वेलायाम प्रधान वेला के समय मैंने प्रधानता के समय अब जिसकी प्रधानता होगी सत्व की होगी तो सत्व की तमस की, की, की होगी तो तमस्व की रजस की होगी तो रमस रजस की तो वो प्रधानता के समय जो है उपदर्शित संधाना ये जो सत्र जो गुण हैं ये उपदर्शित संविधान वाले हैं उपदर्शित संविधान वाले का मतलब क्या हुआ जी उपदर्शित बने उपदर्शितम उपदर्शित बने प्रकटीकृतम संधानम संविधानम बने स्वरूपम यही हेलो सर्शित संविधाना ऐसा इसका इसमें समाप्त कीजिए कि बोल रहे हैं कि जिन सत सम के द्वारा मने के द्वारा स्वरूप जो है प्रकटीकृत है प्रकट किया हुआ है जिस प्रधान वेला में मने सत रजस तमस जो है उस सत्यमस में सत्य की प्रधानता होगी तो उस समय ये सत्यमस जो गुण है वो सत्य को प्रकट सत्व के रूप को प्रकट करेगा यही कर है कि मने वह इस रूप में प्रधान वेला के समय वह ख्यापित होता है उपदर्शित का अर्थ हम प्रकृति प्रकटीकृत भी कर सकते हैं उपदर्शित कर जो है ख्यापित भी कर सकते हैं तो उपदर्शित वर्ष दिखता है ये आप समझिए उपदर्शित मतलब वह कि ख्यापित होता है जाना जाता है आ, आ, क्या बोलते हैं कि जाना जाता है प्रकट रूप में होता है तो ये जिस प्रधान जिसकी प्रधानता होती है उस प्रधान बेला में ये सब जो है वह सतुदसतमस वह उस सतमस के द्वारा क्या है अपने स्वरूप को प्रकट किया हुआ होता अपने स्वरूप को प्रकट किया जाता है प्रधान में लगा वो जिसकी प्रधानता होगी उस स्वरूप को प्रकट करने वाला होगा सतुदयमस गुण सत की प्रधानता होगी तो सत्व गुण को प्रकट करने वाला वो होगा उसमें रज सतमस गुण हो जाएगा तमस की प्रधानता होगी तो तमस के प्रधानता के समय वह सतर सबस गुण जो है तमस को प्रकट करने वाला तमस स्वरूप को प्रकट करने वाला होगा और रजस की प्रधानता होगी तो उस समय वो जो सतस गुण जो है वह रजस को प्रकट कर रजस के स्वरूप को प्रकट करने वाला होगा समझ गया जी प्रधान मतलब यह प्रधान द, एक होता प्रधान एक होता है तो प्रधानता के समय जिसकी प्रधानता होगी वही स्वरूप प्रकट होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अन्य चीज नहीं है अन्य है परंतु प्रकट जो होगा वो स्वरूप जो जो जिसकी प्रधानता होगी जैसे पृथ्वी है अब पृथ्वी में किसकी प्रधानता है समस् की प्रधानता है इसका मतलब नहीं कि रजस और क्या बोलते हैं सत्व नहीं है पृथ्वी में प्रकाश भी है अपना भी प्रकाश है पर परंतु तो सूर्य के प्रकाश से वह ढक जाता है वह प्रकाश सूर्य हर चीज में अपना अपना प्रकाश है जो भी पदार्थ है क्योंकि हर चीज में सत्य समस है तो हर चीज में सत्य रजस समस है तो प्रकाश है पृथ्वी में भी अपना प्रकाश है परंतु सूर्य का प्रकाश इतना प्रचंड है कि इसका प्रकाश दिखता ही नहीं इसका प्रकाश अनुभव ही नहीं होता परंतु हमें अनुमान से जानना चाहिए कि जैसे मान मांगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का काम का है प्रकाश करना जी किसका काम है प्रकाश करना डॉक्टर साहब नहीं मैं पक्का नहीं कह सकता उसमें क्योंकि फोटोन को कहते हैं फोटोन वो तीनों में नहीं आता एक रूप में उसकी अपनी सत्ता गिनते हैं लोग अच्छा तो जो भी हो परंतु हम अपनी बात कर रहे हैं चलिए अपने विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सत्य सबस में सत्य का काम है प्रकाश करना रजत का काम है गति करना और सबस का काम है स्थिरता लाना हाँ जी तो अब पृथ्वी जो तत्व है या आपके सामने आपका जहाँ पर बैठे होंगे वहां पर आपका दरवाजा होगा या टेबल होगा तो टेबल में जो स्थिरता है उस आपस में तो वो हमें तमस की प्रधानता वाला वो पदार्थ दिख रहा है उसमें तमस की प्रधानता उसमें गुण दिख रहा है और उसको आग लगा दो तो उसमें शक्ति है अपनी बाकी भी हाँ की भी है तो उसमें ये नहीं समझ आती कि उसमें प्रकाश नहीं है उसमें अग्नि की मात्रा नहीं है उसमें प्रकाश नहीं है उसमें गति नहीं है उसमें हर क्षण गति हो रही है उसमें हर एक कण में गति हो रही है हाँ जी समझ गया हाँ जी तो यहाँ पर यही कर प्रधान प्रधान वेला के समय मान प्रधानता के समय प्रधान समय में ये उपदर्शित उपदर्शित बनी ये, ये एते गुणा उपदर्शित संधाना संधाना भवन ये जो है ये जो गुण है सतर स्तम गुण जो है ये सतम गुण जो है संविधान माने बने रहने वाले हैं उपदर्शित माने प्रकटी प्रकट रूप में बने रहने वाले हैं जिसकी प्रधानता होगी उस रूप में बने रहने वाले हैं समझ गए समस्या के द्वारा वह प्रधान वेला में वह उसी रूप में बना रहेगा जिसकी प्रधानता होगी समझे हाँ जी, समझ में आ गया हाँ जी, हाँ जी नहीं, बिल्कुल क्या आपको समझ में आया कि जो जिसकी प्रधानता है उसी रूप में वो देखी जाएगी उसी अगर सत्य की प्रधानता है तो सत्व देखा जाएगा उसमें अधिक अधिकने वाले हैं प्रधान वेला हाँ। के समय वहाँ कि इसका मतलब ये हुआ कि इन गुणों की जो पूर्ण अभिव्यक्ति अभी तभी होती है जब किसी कार्य में ये जो है अंगी के रूप में होगा ये जो तीनों गुण के अभिव्यक्ति कब होगी जब ये अंगी के रूप में होगा मैंने यदि सत्य जब अंगी के रूप में होगा रजस जो अंग के रूप में होगा तो वह तब उस रूप में प्रकट होगा समझ वही दिखे जा रहा हाँ मैंने मैने सतमस में से जैसे तमस गुणों की अभिव्यक्ति कब होगा तमस गुणों की अभिव्यक्ति तभी होगा जब किसी कार्य में ये तमस अंगी बनेगा रजस और सत्य गुण हो जाएगा और सत्य तब अंगी बनेगा जब रजस रजस और तमस गुण हो जाएगा तमस तब अंगी बने मैंने जब अंगी बनेगा तभी ये अपने स्वरूप में प्रकट होगा नहीं तो नहीं प्रकट हो सकता है समझ गया हाँ जी जब सत्व बनेगा तो वह उस रूप में प्रकट होगा जब रजस बनेगा तो वो उस रूप में प्रकट होगा जब तमस बनेगा तो उस रूप में प्रकट होगा मन किसी एक को अंगी बनना पड़ेगा तभी होगा समझे हाँ जी तो यही करे कि प्रधान बेलायाम उपदर्शित संधाना प्रधान वेला में प्रधानता के समय क्या है ये जो गुण है ये उपदर्शित संविधान वाले हैं उपदर्शित स्वरूप वाले हैं अपने स्वरूप को दिखाए जाने वाले हैं इनके द्वारा अपने स्वरूप को दिखाया जाता है इनके द्वारा अपने स्वरूप को बनाया जाता है इन, इनके द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट किया जाता है ये हुआ आगे करे गुणत्वेपिचा और गौन होने पर भी इसी प्रधान बिला तो ये हुआ परंतु जब गौन हुआ जब गौन हुआ तो क्या करें कि गौन होने पर भी गौण रुक हाँ जी क्या हाँ तो गुण तो का मतलब गुण का मतलब क्या होता है गुण तो गौन ही होता है ना जी गुण गौन पहले ये बताइए जो भी गुण है उसमें प्रधानता किसकी है पदार्थ की प्रधानता होती है उसमें गुण होता है गुण के द्वारा उसका व्याख्यान किया जाता है गौन ही हुआ ना जी अच्छा, अच्छा। गुण तो गौन ही हुआ न जी अच्छा। वो जो है आप जैसे लाल पीला हरा कोई पदार्थ है पदार्थ मुख्य है उसमें लाल पीला हरा इत्यादि तो हम व्याख्यान करते हैं तो स्वरूप का प्रकट करते हैं मुख्य तो वो पदार्थ है तो वो एक एक स्वरूप के माध्यम से आप जैसे मानिए गाय है तो गाय किसे कहते हैं तो गाय किसे कहते हैं तो जिसके चार पैर हैं दो कान हैं गल कंबल है तो ये सब तो सभी गुण के माध्यम से हम पूरे स्वरूप को प्रकट करते हैं ना तो तो जिसके माध्यम से गुण तो किसी एक पर्टिकुलर को बताएगा ना मैंने उसके एक स्वरूप को बताएगा पूरे पूरे स्वरूप को नहीं बताएगा ना सब मिल करके तो इसलिए गुण का मतलब गौण ही हुआ गुणत्व या गुणत्वी हाँ गुणत्व या अपीच गुण गुणत्व माने गौण होने पर भी गुण के होने पर भी मैने एक मुख्य है और दूसरा जो है सत्व यदि मुख्य है तो रजस तमस गौण है रजस मुख्य है तो सत्व तमस गौण है और तमस मुख्य है तो रजस और सत्व गौण है तो गौण होने पर भी व्यापार मात्र प्रधानांतरणीता अनुमिता बोल रहे हैं कि गौन होने पर भी व्यापार मात्र से क्रिया मात्र से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें क्रिया नहीं हो रही है आप यदि जिसकी प्रधानता है यदि सत्व की प्रधानता है और वो अपना सत्व वाले पदार्थ प्रकट कर दिया तो उसमें रजस समय इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए की रजत समझ में क्रिया नहीं हो रही है क्रिया हो रही है और व्यापार मात्र से प्रधान के अंदर में है यही करे की व्यापार मात्र प्रधानांतर प्रधानांतरता प्रधान के अंतर नीता मने प्रधान के अंदर प्राप्त हुए इसकी जो है प्रधानांतरिता का जो आ, ये करेंगे समास करेंगे तो जाएगा प्रधानता अनुमिता अस्थिता ये शाम प्रधानता अनुमिता अनुमिता मने प्रधान के अंदर में अंतर्नित मने अंतर में प्राप्त हुआ अंतर में लाए हुए प्रधान जो है जिसकी प्रधानता है उसके अंदर में निय प्राप्णे मने अंदर में प्राप्त हुआ प्राप्त हुए प्राप्त हुए उसके अंदर में प्रधान के अंदर में वो विराजमान है अनुमित है अनुमिता अनुमिता अस्तित और अनुमान से उसका अस्तित्व है वो इसी पर मैंने पीछे उदाहरण दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दिखता नहीं है वो जो क्रियाएं हैं इसके आधार पर हम अनुमान से अनु, अनुमान से कहते हैं कि इसकी सत्ता है समझ गया जी हां उस क्रिया को देकर के करते हैं ऐसे इसी पर मैंने भी, मुझे विचार आया था क्योंकि तो मैं सोच रहा था जो पढ़ाऊंगा आपको तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये जब इस तरीके की बात है तो यहाँ पर आज का विज्ञान भी, भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को उसकी जो क्रिया है क्रिया को देख करके उस पदार्थ की सत्ता का अनुमान करता है उसके अस्तित्व का अनुमान करता है तो ऐसे ही इस संसार की क्रिया को देख करके परमात्मा की सत्ता का अनुमान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा हाँ जी तो इसके माध्यम से हम उस विज्ञान वाले को समझा सकते हैं कि ईश्वर की सत्ता है वहां पर भी उससे पूछा जाए कि भाई आप हमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दिखा दो तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोन प्रोटोन को तो दिखा नहीं सकता हो तो इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन प्रोटोन की जो है वो उसमें जो भी क्रियाएं हैं उसके आधार पर उसकी जो सत्ता का अनुमान करता है ऐसे ही इस सृष्टि को देख करके सृष्टि के कर्ता का अनुमान किया जाएगा ये समझाया जा सकता है। ये मेरे मन में आया था वो बात आपको बता दिया तो यहाँ पर ये करें की गुणत्वि गौण होने पर भी व्यापार मात्र से प्रधान के अंदर में प्राप्त हुए अनुमिता मने प्राप्त हुए अनुमीयमान अस्थिता सत्ता वाले हैं ये अनुमान अनु अन, अनुमान से ये सत्ता वाले हैं कि उन दोनों की सत्ता इसमें विराजमान है इसीलिए वो भी अपना कभी थोड़ा प्रभाव डाल तो उस तरीके से होता है प्रधान होते हुए भी वो उसमें उसकी सत्ता है ये अनुमान किया जाता है ये अनुमान से ही किया जा सकता है देखा नहीं जा सकता माइक्रोस्कोप से समझे डॉक्टर साहब समझ में आया हाँ जी नहीं आ गया हाँ जी और आपको भाई जी समझ में आया आगे है कि पुरुषार्थ कर्तव्यता सामर्थ्या बोलते पुरुषार्थ की कर्तव्यता से माने पुरुषार्थ बोले पुरुष का जो प्रयोजन है उसकी कर्तव्यता से उस कर्तव्यता के कारण मैने सत्र का प्रयोजन क्या है तो सम क्यों बनता है सृष्टि के रूप में भोग अप वर्ग के लिए और उसका उद्देश्य भोग अर्पवर्ग कराना इसलिए सृष्टि बनता है यदि कोई पूछे कि संसार क्यों बनता है जी संसार क्यों बनता है संसार इसलिए बनता है कि सृष्टि का उद्देश्य भोग अर्प वर्ग कराना यही बात यहाँ पर करुषार्थ कर्तव्य तया मने पुरुष का जो अर्थ है पुरुष बने आत्मा आत्मा का जो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग आत्मा का प्रयोजन जो भोग और अपवर्ग है उसकी कर्तव्यता से ये तवस, ये तीनों गुण जो है प्राप्त सामर्थ्य वाले हैं, सामर्थ है, सामर्थ है। प्रयुक्त सामर्थ्य वाले हैं युक्त सामर्थ्य वाले हैं प्रयुक्त मैने प्राप्त प्रकृष्ट रूप से युक्त मने ये जो इसमें जो सामर्थ्य है सत्जस्तमस के अंदर जो सामर्थ्य है सृष्टि बनाने का परमात्मा बनाता है तो बिना सामर्थ परमात्मा में बालू में लसीरा पर नहीं ला सकता ला सकता है जी साहब तो एक बात दुबार सकें कि परमात्मा उसमें परमात्मा जैसे बालू है हाँ जी दो तो तरीके का मिट्टी हुआ हाँ जी तो क्या बालू के अंदर वो सामर्थ परमात्मा ला सकता है जो सामर्थ्य एक दूसरे मिट्टी में आपस में जोड़ने का होता है संसार के आ, श, जब सृष्टि की रचना होती है तो उसमें वो शक्ति तो डाली है उसने तभी तो शक्ति उस, दे तो देखिए, शक्ति डाली है का मतलब है कि शक्ति तो उसमें अपने से विराजमान है परमात्मा ने नहीं डाली है ये पिछले बार भी हमने चर्चा किया था उसको उत्तेजित किया क्या लीजिए कुछ तो एक्टिवेट किया किस तरह को एकत्रित किया उसको इस रूप में रूप दिया बना मैंने उसमश में पहले से ही शक्ति विराजमान है हाँ हर चीज की शक्ति विराजमान है तो उस सतर पार्टिकल्स में जो जो शक्ति विराजमान है जिससे जो बनना है वो उसको रूप में परमात्मा केवल आकार दे देता है वो हाँ जी इसीलिए कहते हैं कि वो परमात्मा शक्ति देता है वास्तविक सिद्धांत यही है सूर्य के प्रकाश पर हमने नहीं कहा था पिछले बार याद हाँ, आ रहा है हाँ जी नहीं, नहीं वो आपने कहा था हाँ जी उसमें हाँ। तो ये तो यहाँ पर सृष्टि बनना जो अर्थात सृष्टि बनने का कर्तव्य सृष्टि का सब समझ का कर्तव्य क्या है कर्तव्य है हो बर्फ वर्ग का देना पुरुष को कह रहे हैं कि पुरुष के प्रयोजन की कर्तव्यता से ये सामर्थ्य को प्राप्त होता है प्राप्त हुआ सामर्थ्य वाला है प्रयुक्त सामर्थ्य वाला है प्राप्त सामर्थ्य वाला है यदि भोग और वर्ग न दे यदि ये इसका प्रयोजन न हो तो ये फिर वो सा... फिर वो सामर्थ्य को प्राप्त क्या करेगा काने का अभिप्राय का है की इसका प्रयोजन नहीं है कोई खान जी परमात्मा सृष्टि बनाता है इसलिए कि भोग और वर्ग देना है समझ गया हाँ जी ये प्रश्न दोबारा से पूछ लेता हूँ कि आपने अभी कहा दोबारा से कि परमात्मा जब सृष्टि बनाता है हुँ. तो उस समय सृष्टि को किस तरह से शक्ति देता है फिर कह लीजिए उसमें यह प्रश्न आ जाएगा किस तरह की सशक्त का मतलब ये हुआ कि आत्मा के भोग और वर्ग के लिए तो करता है वो तो ठीक है जी परमात्मा इस सृष्टि को बनाता अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उस सृष्टि के अंदर सत्र के अंदर जो सामर्थ्य है सृष्टि बनने का परमात्मा उसको जो एकत्रित करता है उसको इस रूप में जो देता है परमात्मा वह किस लिए देता है वो तो प्रयोजन हो गया ना मगर तो प्रयोजन ही तो है तो वही वही बोल रहे हैं कि सृष्टि बनता ही है इसलिए क्योंकि मनुष्य का प्रयोजन है भोग अर्प वर्ग इसलिए करेंगे पुरुषार्थ कर्तव्यता वो करने योग्य जो है मनुष्य के प्रयोजन जो भोग अर्प वर्ग है उसके करने योग्य के कारण ही कर्तव्यता के कारण ही ये प्रकृति जो है अर्थात समर्थ जो है ये प्राप्त सामर्थ्य वाले होते उसमें सामर्थ्य की प्राप्ति होती है नहीं समझे नहीं मैं समझ गया उसमें तो प्रकृति का बनना विकृति कहना चाहिए उसको या उसको प्रकृति और तो विकृति, विकृति हाँ जी प्रकृति ही विकृति रूप में होता है ना जी, हाँ जी। वही वो, वो उसका रूप बदल गया ना वही तो हो गया हाँ जी। तो बदल ही गया माने इसके प्रस के अंदर सामर्थ्य है महातत्व तो बनने का परमात्मा महातत्व उसके अंदर सामर्थ्य है इसलिए उसने मिला दिया महातत्व तो बना दिया परमात्मा परमात्मा फिर उसको रचना शुरू तो वही करता है ना फिर एक दोबारा से नहीं तो शुरू तो वही करेगा परंतु वो प्रकृति जो है उसमें प्रकृति जो है प्रकृति के अंदर जो सामर्थ्य है हाँ जी वो सामर्थ्य फिर बुद्धि के रूप में जो हुआ परमात्मा ने किया और प्रकृति हो गई बुद्धि महात के रूप में फिर अहंकार के रूप में तो ये जो ये जो अहंकार के रूप में जो समस्त तो हो रहा है ना जी ये तीन गुण ही तो हो रहे हैं ये पूरा संसार तो त्रिगुण त्रिगुण में है ना जी तो वह प्रकृति ही ये संसार विकृति में हो रही है विकृति रूप में हो रही है तो ये जो इस रूप में है ये जो सामर्थ्य को प्राप्त किया हुआ है इसलिए क्योंकि उसका उद्देश्य है सृष्टि बनने का उद्देश्य ही है सृष्टि बनता ही है आत्मा के भोग के लिए समझ गया हाँ जी इसलिए करें कि पुरुषार्थ कर्तव्यता सामर्थ्या पुरुषार्थ की कर्तव्यता से माने आत्मा जो पुरुष है उसके प्रयोजन है उसके कर्तव्य जो है पुरुष के प्रयोजन भोगवर्ग की कर्तव्यता से कर्तव्यता के द्वारा कर्तव्यता के कारण प्रयुक्त सामर्थ्य वाले होते हैं युक्त सामर्थ्य वाले होते हैं गुण आपस में युक्त होते हैं जुड़ते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ करके प्राप्त होते हैं एक दूसरे से जुड़ करके वो मूर्त रूप में आते हैं ये समझ लीजिए समझ गए हाँ जी प्राप्त सामर्थ्य वाले होते हैं और आगे करें सन्निधि मात्रोपकारिणो अयकांत मा, मणिकल्पा और सन्निधि मात्र से ये जो है समीप मात्र से ही आत्मा का उपकार करने वाला होता है अयकांत मणिकल्पा जैसे चुंबक सन्निधि मात्र से लोहा के समीप में आया है कि उसको मात्र से उपकार करने वाला तो उसको अपनी ओर खींचने वाला होता है ऐसे ही आत्मा जो कुछ भी व्यापार करता है बस वह प्रकृति जो सत जो गुण है वो उसकी सन्निधि मात्र से वह जो मन के पास है या सन्निधि मात्र से ही वह उपकार करने वाला होता है आत्मा का। ऐस का, ऐस कांत मणि के समान समझ गया हाँ जी और आगे करें प्रत्यय अंतरेण एक तब से वृत्तिम अनुवर्तमान प्रधान शुवाच्या और प्रत्ययम अंतरे न प्रत्यकते ज्ञान को प्रत्यय क्या कहते हैं जी किसको कहते हैं ज्ञान को प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को तो प्रत्ययते ज्ञान को तो किसके ज्ञान सत्व और रजस तमस में जब सत्व की प्रधानता है तो रजस तमस का क्या है सत्व का प्रत्यय है रजस समस का प्रत्यय नहीं है हाँ जी है क्या बोलिए नहीं हाँ जी वो तो गौन हो गए तो, और वो तो अनुमान से है ना जी अनुमान है ना? सत्व की प्रधानता है रजस समण है तो ये कर प्रत्यम अंतरेण प्रत्यय के बिना प्रत्यय के बिना माने ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना का मतलब क्या हुआ जी अर्थात ज्ञान के बिना का मतलब हुआ कि ये जो है जब रजस तमस गौन रूप में है तो रजस्तमस का ज्ञान नहीं हो रहा है वहां पर रजस्तमस हाँ जी समीपात्रीप मात्र से हाँ, आत्मा के समीप में सन, आत्मा के समीप होने से ही आत्मा के समीप में सबसे नजदीक में बुद्धि है ना जी आ, तो आत्मा के समीप मात्र से ही उपकारी होता है अयस्कांत मणि कल्प हाँ अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को कल्प मनि सदृश जैसे अयस्कांत मणि जैसे चुंबक के सन्निधि मात्र से चुंबक जो है लोहे के समीप में होने से ही लोहा का उपकार करने वाला होता है करने वाला नहीं होता है वो अपनी ओर खींच लेता है उसे जो कुछ भी काम लेना चाहे ले सकते हैं ना उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है इत्यादि इत्यादि ऐसे ही ये जो है जो गुण है आत्मा के समीप मात्र से ही वो उपकार करता है आत्मा का त्मा का मैंने समीप मात्र से ही आत्मा का उपकार करने वाला होता है समीप में समझ गया है? और आगे करके प्रत्यय में प्रत्यय के बिना अंतरेण जो है बिना अर्थ में होता है छोड़ने अर्थ में होता है प्रत्यय को छोड़कर किस के किसके छोड़कर के मैंने प्रत्यय का छोड़कर मतलब है कि इन तीनों गुणों में से जो गुण गौण रूप मैंने छिपा हुआ है जिस गुण की अभिव्यक्ति नहीं है तो अपने अभिव्यक्ति से अतिरिक्त दशा में ये प्रत्यय अंतरण का भाव हुआ भाव सदार्थ है कि प्रत्यय के बिना ज्ञान के बिना अर्थात ज्ञान को छोड़कर के तत्व रजस तमस में यदि सत्व प्रकट प्रकट रूप में है अजस्त तमस जो है गौण रूप में है तो उस राजा और की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है उसके बिना उसको छोड़ कर के उससे अतिरिक्त ये हुआ जब सत्य को ध्यान रखेंगे तब तो रजस को ध्यान रखेंगे तो वहां पर जो है रजस और तमस के अतिरिक्त हो जाएगा और तमस को ध्यान में रखेंगे तो और रजस के अतिरिक्त एहसास हो जाएगा तो यही करें कि प्रत्यम अंतरेण प्रत्यय को छोड़ करके प्रत्यय के अतिरिक्त अर्थात किसी माने अपनी जो अभिव्यक्ति है उसके प्रत्येक ज्ञान जो है उसके अभिव्यक्ति न करते हुए वो प्रकट रूप में न होता हुआ ये क्या है आ, न होता हुआ एक तमस्य वृत्ति एक तम किसी अनेक वैसे से किसी एक तीनों में से कोई एक ये जो वृत्ति है व्यापार है उसके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं ये सत्यमस मैंने जो प्रधान होगा उसके पीछे पीछे रजस समझ चलेगा ये गुण चलेंगे सत्य की प्रधानता है तो उसके ए, उस एक का जो व्यापार होगा रजस यदि सत्व का जो व्यापार है प्रकाश का जो व्यापार है उसके पीछे पीछे रजस और तमस चलने वाले होते हैं उसके पीछे पीछे होंगे ऐसे ही तमस होगा तो उसके पीछे सत्व और रजस होंगे यदि रजस होगा तो उसके पीछे सत्व और तमस होंगे समझ गया हाँ जी तो ये हाँ बोलिए यही तो बोलता हुई तो व्याख्या कर ही दिया प्रत्यय अंतरण प्रत्यय मैंने ज्ञानम अंतरेन्ने बिना ज्ञान को के बिना किसके ज्ञान के बिना हमें सत्व रजस तमस जो तीन गुण है उनमें से जे जिस गुण की प्रधानता होगी पदार्थ में उसका ज्ञान होगा और तमस और जिस गुण की गौणता होगी उसका ज्ञान नहीं होगा तो प्रत्ययम अंतरिन प्रत्यय के बिना ज्ञान को छोड़कर अपने स्वरूप के अभिव्यक्ति के बिना अपने स्वरूप के अभिव्यक्ति के अतिरिक्त दशा में अतिरिक्त स्थिति में जो भी होगा जिसकी भी प्रधानता होगी उसके विपरीत बोल रहे दिशा में अंतरेणा प्रत्यय मंत्र प्रत्यय के अभिव्यक्ति के बिना प्रत्यय जो है ज्ञान जो है वह सत्य जो है उसमें वो जो है उसके अभिव्यक्ति जो गौण होगा उसके अभिव्यक्ति को न करते हुए उसके अभिव्यक्ति के बिना क्या है एक तमस्य वृत्ति किसी एक के वृत्ति जिसकी प्रधानता होगी किसी एक के वृत्ति का अनुवर्तमान पीछे पीछे चलने वाले होते हैं उसके अनुसरण करने वाले होते हैं और वो जो अनुसरण करने वाले हैं प्रधान शब्द वाच्य होते हैं और प्रधान शब्द से वही वाक्य होता है प्रधान शब्द से वही वाक्य होगा प्रधान शब्द का वाक्य वही होगा माने सत्व की प्रधानता है तो हम कहेंगे कि भाई ये सत्य गुण प्रधान वाला है वो वही उसी को प्रधान रूप से कहेंगे समो गुण की प्रधानता है तो वो तमो गुण प्रधान वाला है और तमोग की प्रधानता वाला है वो तमोगुण ही उसको हम तमोग नाम से ही कहेंगे भले ही उसमें सत्य रजोगुण है और यदि रजोगुण की प्रधानता है तो वो उसको हम रजोगुण नाम से ही पुकारेंगे उसको ये नहीं कहेंगे तीन है वह सत्य गुण भी और तम तमोगुण भी परंतु उसको हम जो पुकारेंगे उसका हम व्यवहार जो करेंगे प्रधान रूप से उस मुख्य को लेकर के व्यवहार करेंगे योग व्यवहार में यही होता नहीं है नहीं? नहीं? नहीं? एक तमस्य है एक तम नहीं? एक तमस्त प्रत्यय अंतरेण अंतरेण एक तमस्य ऐसा है एक तमस्य माने क्या हुआ एक माने क्या हो बोले बताइए एक माने तो एक हुआ एक हुआ और एक जो है कई को भी कहते हैं अब एक है अब उसमें तमक प्रत्यय हो गया सुपरलेटिव डिग्री है जैसे जैसे कहते हैं कि हो एक तम है ना जी तो कई में एक ये भी एक ये भी एक एक भी एक अनेक एक है उनमें से एक सत्य भी एक है रजस भी एक है तबस भी एक है तीनों है ना जी एक जो है सत्य भी हो गया एक रज भी हो गया एक तम भी हो गया तो इन तीनों में से एक कोई भी एक कई समझ आ गया है? तो एक समस्या मैने कई में से एक के वृत्ति जो व्यापार है जो क्रिया है उसका अनुसरण करने वाला होता है और उनका अनुसरण करता हुआ उनके अनुसरण उनके अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द से के वाक्य होते हैं वो प्रधान शब्द के द्वारा कहने योग्य होते हैं मने वह प्रधान शब्द के द्वारा उसको हम कहेंगे भले ही उसमें जिसकी प्रधानता होगी वो उसी से हो जाना जाएगा कि वो प्रधान शब्द की ये आ, सत्व है ये सात्विक गुण वाला है अब जिससे हम लोग जैसे विचार भी करते हैं तो सत्व गुण की प्रधानता है ऐसा होंगे तो नहीं की रजोगुण और तमोगुण के हमारे मन में नहीं है परंतु तो हम कहेंगे भाई ये सात्विक गुण वाला है या मैं सात्विक गुण वाला हूँ कोई राशि ऐसे राशि गुण वाला है तामसिक तम की प्रधानता गुण वाला है ऐसे लोग में भी व्यवहार होता है ना जी तो जो क्या सात्विक गुण वाला है उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है परंतु लोक में व्यवहार क्या होता है प्रधान रूप से मुख्य रूप से कि गुण वाला है कोई भी सत्व अच्छा काम करता है इसका मतलब है नहीं कि जो हवन करता है संध्या करता है ध्यान करता है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर रजोगुण गुण नहीं है, नहीं है। तो लोक में क्या कहते हैं ये सत्व गुण वाला है ऐसा कहते हैं ना जी अब तो समझ में आ रहा है हाँ जी मैंने इसी रूप में किया जिसका आपने एक जो प्रधान है वो दिखता है उसी को हम लोग कहेंगे उसी का वाच्य करेंगे वही उसकी वृत्ति व्यापार को ही देखेंगे आ, उसी का ज्ञान होगा पर दोनों दोन और जो और दो गुण है उनका ज्ञान नहीं होते हुए भी वो पीछे छुपे हुए अपना कार्य कर रहे हैं वो खत्म समाप्त नहीं हो गए समाप्त नहीं हुए ये कर प्रत्यम अंतरे प्रत्यय के अतिरिक्त मान प्रत्यम मे अन्य जो है उनके जो ज्ञान है उनके अतिरिक्त उसके उससे भिन्न दशा में उससे अतिरिक्त माने जब अभिव्यक्ति की दशा नहीं है तो उससे को छोड़कर के उसके बिना किसी एक के वृत्ति व्यापार का अनुसरण करने वाले होते हैं ये गुण हाँ और अनुसरण करने वाले जो गुण हैं प्रधान शब्द वाच्य भवन और प्रधान शब्द से वो वाच्य होते हैं प्रधान शब्द वो प्रधान शब्द का वाच्य होता है मैंने प्रधान शब्द से उसी को कहा जाएगा प्रधान शब्द के द्वारा वो कहने योग्य होता है समझ आया जी हाँ जी मैंने प्रधान शब्द से वही कही जा, कहे जाते हैं तो एक तो ये अर्थ हुआ दूसरा अर्थ ये हुआ कि प्रधान का अर्थ प्रकृति भी है तो उस अर्थ में भी हम ऐसा व्याख्या कर सकते है की भाई वो उसको जो है जिसकी गौणता है उसको छोड़ करके किसी मुख्यता जिसकी है उस एक के उनमें से कई एक के वृत्ति का अनुसरण करने वाले जो भी गुण हैं सत्व है सतमस वो सत्व सतमस जो तो है प्रधान शब्द से वाक्य है अर्थात प्रधान शब्द का वाच्य है प्रधान शब्द से कहे जाते हैं अर्थात प्रकृति को प्रधान कहते हैं सत्व सत्य वजमस को ऐसी भी व्याख्या इसकी की जाती है दोनों तरीके से व्याख्या की जाती है दोनों ठीक है मैंने प्रधान शब्द का जो वाच्य है वह सतमस गुण है और दूसरा प्रधान शब्द का जो वाच्य है वह जिसकी प्रधानता है वो भी है इसका मतलब ये नहीं चाहिए कि उसके अंदर जो अन्य जिसकी प्रधानता दूसरा है उसकी गौणता जो है वो नहीं है उसकी भी सत्ता है समझ गया दृश्य मिथि उच्चती इसी को दृश्य कहा जाता है यही दृश्य इसी को दृश्य कहते हैं जो जो जो इतना, ये ये, ये गुण को को खोला खोला है, तो है। समझ बहुत ही अच्छे तरीके से खोला है। ये, ये इस पर यदि आप बार बार विचार करेंगे तो आपके प्रकृति के स्वरूप का अनुमान से दर्शन हो जाएगा उसके अंदर क्या क्या सामर्थ्य बस इस पर ऐसे गुणा से लेकर के प्रधान शब्द बातचीत आप तक हरेक पर विचार कीजिए समझे जी तो अब समय हो गया है अब रहने दीजिए इसमें कोई शंका हो तो पूछिए नहीं ठीक थी, है जी बिल्कुल डॉक्टर सब कोई शंका है भाई जी आपको कोई स... आप आँ? बोलिए कोई शंका है क्रिया तो तीनों का गुण है ना नम का प्रकाश केवल सत्व का गुण है प्रकाश केवल सत्व का गुण है क्रिया केवल रज का गुण है और स्थिति केवल तम का गुण है, आ, है। जो प्रधान रहेगा उसी का नाम दृश्य है तो इसी तो संसार बना है प्रधान रहेगा वही दृश्य है तो जब तमह की प्रधानता वो दृश्य है रजा की प्रधानता वो दृश्य है प्रधानता और दृश्य है यही तो दृश्य है।, तो, तो है नहीं कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है मन में मन जो बना है उसमें सत्व की प्रधानता है सत्य पार्टिकल ज्यादा है सत्य बहुल चित्त याद है कि शुरू में जो अपने पहले पाद में जो है पहले में जो उसमें योग में बहुल सत्पम करके था जितना जरूरी नहीं है किसी में रजा की प्रधानता है, किसी में तमह की प्रधानता है किसी में ये तो अनुसंधान का विषय है कि किस में रज की प्रधानता है हाँ ये है कि पृथ्वी जलग्न वायु आकाश से बना हुआ जो संसार है इसमें तमह की ज्यादा प्रधानता है वो है परंतु तो उस समाह में भी प्रधानता में भी जो है कोई कुछ जो है रजा की भी होगा सत्व का भी होगा जैसे सूर्य है सूर्य में किसकी प्रधानता है बताइए प्रकाश की तो जी की सत्ता तो इसलिए बात खंडित हो गया ना तो इसीलिए सूर्य में इसकी प्रधानता है चंद्रमा इत्यादि में जो है समस्त की प्रधानता है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसमें उसमें सत्य की प्रधानता दिखती है गुण की वहीं वो वो इसका मतलब कि गौण तो उसमें है ही तो वो भी दृश्य तो है ही उभी तो है ही उसमें तो है ही मौजूद मौजूद तो है हाँ मानी ये जो गुण है सत ये दृश्य है एक भूतेन्द्रिय में जो है ये गुण वाले हैं ये जो है दृश्य दृश्य है जी इसमें सब कुछ आ गया बहुत ही अच्छी तरीके अच्छे और कोई और कोई शंका मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम शांति सोमवार को है ना जी फिर सोमवार को जी अच्छा तो मैंने आपको वो ईमेल एक भेजी थी तो अगर आपको जब थैंक्सगिविंग में तीन चार दिन की छुट्टी हो तो अगर थोड़ा सा आपको अवसर मिले देखने का तो अगर आप देख सके तो अच्छा रहेगा हेलो हाँ क्या चीज है उसमें नहीं उसमें मैंने जो मैं लिख रहा था आपको मैंने कहा था ना हवन और उसके ऊपर हाँ, हाँ, था तब तो आपको अवसर नहीं मिलेगा उसी कह रहा था अगर आपको मिले अवसर तब ठीक है, तो है मैं देख लूंगा थोड़ा बहुत ठीक है ठीक है अच्छा जी क्यूँकी मैं वैसे आचार्य ज्ञानेश्वर जी के भी साथ काम कर रहा हूँ थोड़ा इसके लिए मगर वो मुझ पर ही कह देते हैं कि जो तुमने लिख दिया ठीक है मुझे कई बार ये संशय रहता है कि मैंने जो लिखा है ठीक समझा है क्योंकि मैं चार पांच पुस्तकें पढ़ के फिर लिखता हूँ मगर फिर भी उसमें थोड़ा संशय हो जाता है कि मेरे संस्कृत का तो ज्ञान है नहीं अधिक बहुत ही बहुत थोड़ा है बहुत ही थोड़ा है न तो उस कारण से पर जैसे आ, जैसे पढ़ते जा रहे है ना तो ये तो आपको इससे ज्ञान होगा नहीं वो वो तो ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल मगर फिर भी जब तक संस्कृत व्याकरण नहीं आती हो ना तब तक असल में और संस्कृत व्याकरण आते हुए भी लोगों को वेद मंत्र की व्याख्या नहीं कर सकते तो मेरे लिए तो फिर दूसरों का ही काम करके देखना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है जी। सही बात सही बात सही बात अच्छा चाहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्ते, नमस्ते।